वही केसुला का फूल वो बना हुआ है और दूसरा बनता हड़ताल लगा देता है हड़ताल के बाद नीलो जो नीलू बनतो तो वहाँ के बाद वही नीलन हड़ताल नहीं हाँ नीलन हड़ताल वहाँ को नीलो बन जा वहाँ तो। के बाद ये हरमच जो हरमच हुआ घेरु मिट्टी आया हरमच वही बन लगा वहाँ का बाद हेंगलू जो है डली को हेंगलू काम में लेता है जिन्हें पीस और वहाँ सिंदूर मिक्स कर फिर वहाँ नींबू का रसू जो है साफ करनी वो वो पड़ती नहीं।, नहीं।, नहीं तो हिंगलो काढ़ो हो गए नहीं लाल न हो गए नींबू ब्रस की मात्रा की हिसाब होता है करो आप वो तो एक नींबू नीचो देते हैं चार पाँच गोली में ताकि उसको फिर पानी डाल देते हैं उसमें नींबू के रस के साथ ही उसमें पानी मिला देते हैं और उसको गोल करके छोड़ देते हैं तो वो पीला पीला पानी जो है ऊपर आ जाता है अब ये जो हिंगलू है ये क्या चीज़ है अभी जो हिंगलू आता है जी हाँ ये तो पता नहीं पाउडर आता है केमिकल से जो पुराना अपना हिंगलू उसमें वो तो डलीका हिंगलू आता था उसको जिसमें पारा मिश्रित होता था ये मिश्रण कहीं पे करके कुछ देता है या ऐसे निकलता निकलता निकलता निकलता है है है है है है है इसी इसी इसी इसी इसी प्रकार का मिलता है जिसको आ, पारे कहते हैं से से से से पारा पारा पारा पारा पारा निकालने के बाद तो मिट्टी है अच्छा अच्छा में इसी में में में जो वो भी निकल जाता इसमें अब ये जो रंग आपने जितने भी बताए इन सब रंगों का मतलब ये है कि ये सब खनन से हाँ खनन मतलब से माइनिंग से मतलब हमको प्राप्त होने वाले रंग हैं स्टोन हाँ। है, है। अच्छा, नील जो अपने पानी के लिए काम में लेते हैं हाँ। वो नील कौन सी काम में वो पौधों से बना करके जो है पेड़ इसके पौधे लगाए जाते थे उनकी जो है खूब निचोड़ करके सड़ा देते थे उनकी उसको सड़ा करके तो उसके बाद उसको सुखा देते थे ताकि उसका जो पानी निकलता था ना उसकी जो गाद जो नीचे जम जाती थी वही नील अब ये जो नील है आजकल अपने को मिल सकती है एक नहीं मिल सकती है ये बनती नहीं है बहुत कम पुरानी नील वैसे जिनके पास काम करने वाले हैं उनके पास उपलब्ध हो सकती है बाकी नई नींद बनती है अब इसकी खेती वैसे कोटा साइड में इधर होती है नील की खेती पहले तो अपने इधर भी होती थी अगर आप लेना चाहे तो कैसे इंडीगो, इंडीगो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था हाँ। और लोग ये कहते हैं की अपने जन्म गुठी के अंदर जो काम लेते हैं वो भी लेते हैं मिलती है वो जो पहले की पड़ी हुई है लोगो के पास मेरे पास कम से कम चार पांच किलो नील थी वो जनम बुटी जनम में मांगी जा करके किलो खान रह गई होगी बस जाती है उपकार का काम इनकार नहीं होते हैं आता उसी को देते हैं वो हरमच्छ भी इसी तरह से आ, औरन, की वो हड़ताल हड़ताल चाका आपने बताया हमको एक हल के बारे में हल के बारे में आप क्या मतलब किस तरह से बनता था वो कथिर से बनाते थे कथिर होता था उसको जो है उसमें सरेस मिला करके और उसको दोनों तरफ जो है दो आदमी जो है उसको उठने के लिए बैठ जाते थे तो वो मतलब चोट इतनी पड़ती वो चोट उठी वो चोट बता बराबर चोट पड़ती रहना चाहिए उसमें इस तरह से बनते बनते वो एक जैसे गहरे की लुकती होती है वैसे लुकती हो जाती है और चपड़ी के साथ सरेस तो के साथ सरेस के साथ सरेस के साथ तो वो जब उसमें लुगदी हो जाती है उसके बाद उसको पानी में गोल लेते हैं पानी में गोल करके और उसको ऊपर का पानी निकाल लेते हैं ताकि वो सरेस सरेस सब निकल जाता है तो खाली उसकी गाद रह जाती है उस गाद में फिर जो है गोंद मिला करके और फिर उसको कलम, कलम से लगा देते हैं और वो जो है फिर उस वक्त जो उसका सलेटी सा रंग होगा कबूतरिया रंग आप कबूतर का टाइम करो उसके बाद उसको पत्थर से घिसाई हो जाती है उसके बाद वो जो है इन रंगों को वापस अपन प्रयोग करें इसमें क्या कठिनाई आपको महसूस होती है कठिनाई एक तो महंगा पड़ा है एक पिसवा की कठिनाई है मेहनत बहुत ज्यादा चा कम पीछे तो रंग तो रंग तो रंग न उगड़े टिकाऊ ना रहे भी जो आप रंग काम में लेते हो उन रंगों से ये रंग बेहतर सकते हैं दिखने करने में बिल्कुल बेहतर से धोते है ए, किस माने के अंदर रंग के शेड के कारण से रंग के शेड टिकाऊपन सभी जगह और क्या अच्छा इसका ये रंग जो है और क्या ये, ये क्या, उसमें जो लाइट है वो बराबर इक्वल हजारो वर्षो तक बनी रहती है हाँ। आज भी पुरानी पेंटिंग वही लाइट जो है वही लाइट हाँ सॉफ्ट उसकी जो है वो अब रंगों के बाद में तो मान लीजिए मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो कुछ देखते हैं हम पेंट करते हैं और अपने बचपन से घर से पीढ़ियों का काम है घर से आपने सीखा लेकिन आप वापस ये याद कर सकते हैं कि आपको शुरू शुरू के अंदर या आज आपने अपने बच्चों को सिखाते हैं तब आप सिखाने के क्या तरीके अपनाते हैं कि जिससे चित्र की आकृतियाँ हाथ पे आने लगती हैं ये जो है एक लकड़ी की पहले तो ये पद्धति थी, थी कि लकड़ी की पार्टी बना लेते थे उस पार्टी पर जो है खड़ी पोध देते थे खड़ी पौध करके और एक ये जो बांस की जो खपची होती है उसके वो बर्तना बना लेते थे उससे एक फिगर उसको बना करके देते थे बच्चे को उसकी वो नकल उस पर वो बांस के से जो है करता रहता जो भी भर गया वो पूरी पट्टी पानी का गिला चित्रा लिया उस घुमा देते वो वापस बराबर हो जाती फिर सूखने के बाद फिर वो बना रहता और अब तो कागज़ पेंसिल उपलब्ध होते हैं जो कागज़ पेंसिल से करते हैं बच्चों को जैसे कभी हाथ बनाना कभी नाक बनाना कभी आँख बनाना मतलब फुल फिगर पहले नहीं देते हैं बच्चे को ताकि वो उसे घबरा नहीं जाए पहले जैसे आँख बनवाना सिखाया पहले कान बनाना सिखाया भाई नाक इस बनता नाक बनाओ खाली हाथ बनाओ खाली पाँव बनाओ ये घोड़े का मुंह बनाओ अब जो मैं आपके हमने किताब रखा हूँ ये पेन है आपके पास आप मैं कहता हूँ कि एक मनुष्य एक कोई भी एक खड़ा हुआ पुरुष इस किसी भी पेंटिंग में से जैसे आप चित्रित करिए आप किस जगह से शुरू करेंगे मुंह से अब सर से शुरू किया नाक पे आए वोट हाँ, पे गए छुडी पे, पे आए फिर उसके बाद यहाँ आँख उसके बाद भों पुतली अच्छा ये सब पहले हो जाएगा हम्म, इसके बाद ये कान कान कान के बाद ये कान के ओर्नामेंट फिर पगड़ी पगड़ी उसके बाद किस तरह से जाएँगे आप गले के पीछे की साइड से अच्छा पीछे का हार बूझा ऊँचा फिर कहते फिर चेस्ट फिर कमर फिर अगला हाथ राइट आ। ऊंचा करके फिर कई हाथ है। अब हाथ की जो आपने स्थितियाँ रखी हैं उस स्थिति के अंदर इसके शरीर का अनुपात आप किस तरह से कि ये हाथ जैसे जो बाहर शरीर के निकला हुआ हाथ है इस हाथ को आप नाक होट ठुडी इसके साथ सोचते हैं या इसके के? साथ सोचते हैं तो भाई कितना बड़ा ये चेहरा है कितना बड़ा हाथ आएगा कितना बड़ा इसका दड़ा आएगा कितनी बड़ी उंगलियाँ आएगी ये उस चेहरे के आधार पर है सारा प्रमाण इसका फेस माना है। फेस माना माना है है और कला जगत में भी उसको वही माना है वही माना है। अब ये हाथ यदि ऊंचा ले जाया जाएगा जाए तो तो उसके एक्शन बदल जाएंगे अन्यथा ये मतलब किस किसी दर जैसे बच्चे को अगर सिखाएंगे तो आप किसकी सीध देंगे फेस फेस की की की की ये कंधे कंधे पे पे जैसे और दोनों बराबर रहेगी अच्छी बराबर रहेगी और ये जितना सर है उतना ही ये डर रह जाएगा।, जाएगा वैसे कला जगत में एनोटोमी की स्केल अलग है उसको आदमी के आकृति को साढ़े सात भाग में बांटा है मगर हमारे यहाँ ये स्केल नहीं है तो ये अलग अलग शैली की अलग अलग स्केल चलती स्केल चलती है जैसे किशनगढ़ में कमर पतली आती है उंगलियां लंबी आती है गर्दन लंबी आती है आँख मीनाक्षी आती है हमारे पटोलाक्स आँख होती है क्योंकि हमारे इस पर जो है मुगल एवं राजपूत शैली का प्रभाव है उससे मिश्रित मेयर स्कूल है ये क्यों कहते हैं आप कि राजपूत शैली का विकास तो सोलहवीं शताब्दी से हुआ राजपूत शैली इसी पढ़ शैली से ही या पड़ शैली या का जो चित्रण है उसी से विकसित क्यों नहीं हुई यानी ये तो विकसित शैली पहले थी हाँ तो इसको हम ये कैसे माने कि राजपूत शैली से ये स्वरूप बनना शुरू हुआ होगा क्योंकि तो ये ठीक है अगर हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे राजपूत शैली का नाक आँख ये उस राजपूत शैली से जैसे है जैसे पगड़ी बैठक ये कमल पकड़ना ये कुछ मुगल शैली से गवाह रखती है इसके बाद हाथ के बाद में आप फिर किस तरह से जाएंगे इसमें फिर पाँव की तरफ आ जाएंगे जैसे बैठने का पीछे का हिसाब बता देंगे फिर बीच का कमर बंदे का हिसाब बता देंगे फिर एक जो पाँव जो झुका हुआ बताते हैं वो बता देंगे फिर वो ये बैठक ये बैठक उसको खड़ा बनाना है तो भी पीछे का पांव पहले बनेगा अच्छा जैसे ये बन गया। ये ये रहेगा। और जो हम बनाते हैं ये हमारे उदयपुर की जूती के शकर है जो पीछे जो रहता है हाँ ये ये ये तीन लाइनें जो है ये आप पुरानी जो टाइप में उधमपुर की जूती बनती थी उसमें ये तीसरे की तीन लाइनें ये होती थी और ये पीछे कूट होता तो ये आखिर फिकर हाँ। ऐसा कोई आप हमको संकेत दे सकते हैं कि जिसके अंदर हर प्रकार जिस तरह से ये आपने फिगर बनाया अगर मान लीजिए कि ये ही आपने गाय का बनाया तो कहां से करेंगे? सर से करेंगे सर सर से फिर आप मुंह पे पे जाएंगे कान हुँ? कान कान पे। कान, सर पे। के बाद कान कान सर के के बाद बाद फिर मुंह पे आ गए फिर, फिर इसके सीम के, देन देन के बाद भी और फिर, फिर, <coughs> फिर, फिर फिर फिर, फिर फिर फिर फिर ऊपर से कमर आगे का का का पांव पांव ये पीछे पीछे इसका पेट दूसरा पांव फिर ये दूसरा पांव तीसरे नंबर फिर ये दूसरे नंबर का पाउंड अब जैसे मैं फिर ये लास्ट में लास्ट में पूछ अब जैसे जैसे आपने पहले सर बनाया और कान की ये ऊपर की पंक्ति ली इसको जैसे वापस अगर यहाँ बनाइए तो देखें ये जो इतनी सी जो लाइन बनी ये हमारे दो की जैसी हुई क्या बच्चों को सिखाते हो जैसे कहते हैं कि ये दो बन के और मुंह बना दो ये नहीं वो हंस बतक इसमें तो थोड़ा थो थो सा रखते हैं कि जैसे क्या है? ये एक बना है अब इसका ये हंस बनाते हैं इसकी चोंच बना दी ये लेकर के ये पंख हो गया इसकी एक लाइन आगे और खींच दे दी ये नीचे ले दी ये हंस हो गया तो ये एक से बना एक से बना। इस तरह से और कोई फॉर्मूला जैसी कोई चीज काम में आती है क्या वैसे ये, ये जैसे घोड़ा बनाना है घोड़े के लिए तो सर्कल बता देते हैं हाँ। उनको पहले भाई हाँ। ये दो गोलार्ध बना हुआ आपको अब इसके ऊपर का ये मिला दो हाँ दोनों गोलों को इस तरह दो, दोनों दे मिला दे। गोलों को इस तरह से मिला दो फिर नीचे के को मिला दो नीचे के मिला दो फिर या सीधी लाइन खींच दो एक ये पीछे की लाइन खींच दो और और ये ये आगे बना दो दो एक अंडे बड़ा दो। हो जाएगा कोई चीज़ याद है आपको इसी तरह से हाथी बनाते हैं जैसे घोड़े में मोर की लाइन नीचे जाती है तो हाथी में ऊपर जाती है अच्छा हाथी के मोर उठे हुए इसी तरह से उसको गोले में जैसे हाथी बिल्कुल गोल होता है आ, जैसे फेस के लिए बताते हैं बच्चों को, तो भाई एक गोल बना लो बिल्कुल लोक अच्छा, इसकी गोल होती है और इसके यहाँ बीच में आकर के एक नाक निकाल दो अच्छा या इसके नीचे दो लाइनें खींच दो और इस नाक के ऊपर एक आंख बना दो और इस नाक की इधर पीछे और फिर ये सीधी लाइन दे दो हाथी के दर मुझे कागज पे आप बना दीजिएगा जैसे इसी इसी सर्कल्स ये बच्चों को सिखाने तो मैं भी इसी तरह से दीजिए दो गोले दो गोले बना ऊंची होने के कारण ये ऊपर दोनों ये ऊपर हो गई ये नीचे की होगी अब इसके बाद पाँव मोटे होते हैं तो उसी तरह से जो है इस सर्कल की बड़ी बड़ी जगह हाँ। आएगी अब यहाँ पर जो है एक अंडाकार की आकृति आप बना दो उसके बाद इसको जो है यहाँ ये दाँत निकाल करके अरे इसकी बना बना बना बना दो दो दो या इस इस गोले के अंडे के बीच में कान बना दो, और बना दो। और ऊपर माथा वैसे ये ये जब बना लेता है है उसके उसके बाद बाद फिर पॉइंट पॉइंट बताते हैं कि कौन सा किस रेखा से मिलना चाहिए वो सही बैठेगा अच्छा ये भी है इसमें कैसे जैसे, जैसे आते का चासरा बनाती है अब ये यहाँ से ये इसका जबड़ा बना दिया तो ये जबड़े का ये निशान ये निशान शीत में आ जाना जाना में चाहिए उसके बाद इस जबड़े के थोड़ा सा ऐसा छोड़ कर केड़ा ये ये हो जाएगा आगे की तरफ निकला आगे वो। निकला हुआ और इस आचरे के इस जबारे के बीच में एक गोल बिंदु लगा दीजिए यहाँ हो जाएगी अच्छा अब इसके ऊपर ये कान यहीं से ये ये रेखा ये रेखा वापस चाचरे की माथे मिल जानी चाहिए ताकि से माथा हो जाएगा उसके बाद ये जो है तो ये इसका ये अगला पांव जैसे पाँव जिसे आगे इसी के हिसाब से ये तो ये पीछे का पांव जो है पीछे तो का पांव था अब ये जो आगे का जो पेड़ से छोटे ये, ये इस, इस, इस रेखा से तो इस, यहाँ से अच्छा वापस दूसरा पाँव जो लेना है न इस, तो इसी पॉइंट के से ये लाइन खींच लो क्यूँकी इस पाँव से वो इसे एंट्री आएगा तो इधर से ले लो आप रिये लेकर के रिए पा दाँत ये इसके ये सुन। तो लगभग पढ़ पे आने वाले सभी चित्रों को किसीन किसी न किसी रूप में गोलों के गोलों आधार पर के आधार आधार पर रिड्यूस कर सकते हैं उन विषयों को फिर धीरे धीरे जब वो आकृति पे अधिकार हो जाता है उसके बाद फिर ये कॉम्प्लिकेटेड उससे थोड़ा अगले स्टेज है अगले स्टेज ये अगले स्टेज ये सोलों के बाद काम करने की के बाद के आ, ताकि वो पॉइंट जो बच्चा ये लाइनें सीख जाएगा ना कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आ है उसके बाद वो सही स्के लेने की जरूरत नहीं रहेगी उसको और वैसे पहले ये बना डाली पहले पाँव बना डाला तो उसके बाद तो उसको थोड़ा सा रुक रुक करके बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका अनुपात नहीं तो क्या को वो अपने आप अनुपात बैठ जाता है दिमाग में जो अपने देखे। देखे। आप चली जाएगी चली, चली जाएगी जाएगी जितना बड़ी आगे की लाइन बनाएंगे उसी उसी उसी के के से से पहुंच चली चली जाएगी उसी के साथ चली जाएगी वो उसी साथ। इसके लिए स्केल लेकर के बैठने की जरूरत नहीं तो करते हैं ये ले ये लाइन बोल पढ़ के विषय में नहीं पूछ के एक दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपने पास माया शादी के अंदर माया मानते है तो वो आपके यहां से मानने जाते थे क्या हाँ, तो उस माया को मानने के अंदर जो पुरुष और स्त्री की आकृति बनाते थे वो इसी तरह की बनती थी क्या हाँ, जिस तरह की इसके अंदर बनती है हाँ, अच्छा लेकिन घरों के अंदर औरतें जब खुद मानती हैं, तब वो, वो दूसरी तरह से मानती हैं उस तरीके को आपने कभी देखा क्या देखा है। हाँ तो है वो घड़ी से और हल्दी से वो रंगों की छोड़ दें अगर अपन बात लाइनें खींचने का उनका तरीका क्या है इसको कभी देखा आपने ध्यान देकर वो नहीं देखा मंडी भी जरूर देखी कई जगह हाँ उनका अब जैसे मैं कहना चाहता था आपको था बताना चाहता हूँ कि उनको आदमी जैसे माया का बनाते हैं ये आदमी ये औरत थो... नहीं ठीक है ये आदमी तो ये पहले ट्राइंगल त्रिकोण बनाया औरत बनाएंगे तो इसका ये त्रिकोण उल्टा हो जाएगा तो होते सही है बिल्कुल हाँ ये सही तरीका है अच्छा वैसे तो इसी तरीके से जब दूसरे किस्म के फिगर्स ये लोग बनाते हैं तब ये अपना आधार त्रिकोण लेते, लेते हैं अब आप थोड़ा सा कभी भी जब ये लोग कुछ चित्रित करें चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख के हम अगली दफा तक आपको मिले तब तो हमको थोड़ा सा राय दीजिएगा कि इनके त्रिकोण का प्रयोग कितने प्रकार से ये लोग कर लेते हैं क्योंकि ये, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं कि आप की कला के साथ में जुड़ा हुआ है सारी चीज सर्कल से अर्थात कर्व से और यहाँ पे जो चीज जुड़ी हुई है वो चीज जुड़ी हुई है त्रिकोण जो कि शुद्ध रेखा से संबंधित है है जिसके अंदर कर्व नहीं है तो इस प्रकार की चीज़ों के सिलसिले के अंदर आपकी क्या चीज़ दिमाग में बनती है एक कलाकार की दृष्टि से ये आप थोड़ा हमको बताइएगा इस, इस सिलसिले के अंदर थोड़ा जानना चाहेंगे अब वो थोड़ा बौद्धम को अब इसके अंदर जो इसी के अंदर एक घोड़ा एक बनाता है मैं तो नहीं बना सकता हूँ मुझसे तो बनता नहीं है लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ ये इस तरह से बनाते के इस तरह के बनाते बन, बनाते बन, हाँ, हैं आ, ये, हाँ। ये हैं ये लेकिन इधर भी इसी तरह से लेकिन से, पहले की ये ये लाइन है आ, ये खड़ी लाइन है खड़ी लाइन ये बिना सर्कल के बनाते हैं इनकी लाइनों में को कोई कर तो होता नहीं है वैसे ये खड़ी लाइन से बनाते हैं पे भी घोड़ा है हाथी भी बनाती है ऊंट भी, भी बनाती है सभी सी सभी लाइन लाइन लाइन सीधी हमको सोच के बताइएगा अब एक बात और थोड़ी सी मैं जानना चाहता था कि जीनोलॉजी जो मतलब वंशावली जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप हमको बताइए जहाँ से आपको याद है वहाँ से मुझे टेक चंद जी मुकुंद जी से याद है अच्छा टेकचंद जी मुकुंद जी अच्छा और टेकचंद जी मुकुंद जी दोनों भाइयों की जो है एक तो ला थे और एक के खानदान चला मुकुंद जी का चला आ, जिनके वो चार भाई थे तीन औरतें थी जिनके चार भाई थे धूल जी बक्तावर जी और सूरजमल जी राम प्रताप जी सबसे छोटे थे सबसे बड़े सूरजमल जी थे और उनसे छोटे धूलीराम जी थे उनसे छोटे बक्ता मल जी थे उनसे सबसे छोटे राम प्रताप जी थे अच्छा। और राम प्रताप जी के कोई औलाद नहीं हुई बक्ता और मल जी के एक लड़का हुआ रामदयाल जी सूरजमल जी के दो लड़के थे सूरजमंड जी के एक लड़का था चौथ माम जी के कोई लड़का नहीं था दत्तक पुत्र लाये जरावचंद जी तो वहां पर जड़ावचंद जी के एक लड़का था गीसुलाल जी और गिशुलाल जी के तीन लड़के थे दुर्गेश शांति राजेन्द्र है और उधर रामदयाल जी के कोई लड़का नहीं था उन्होंने गोद नहीं लिया गोद लिया उन्होंने चौथ मल के लड़के रामचंद्र जी को चौथ मल के दो लड़के थे रामचंद्र जी और हजारी मल जी जो हजारी मल जी तो छोटी उम्र में शांत हो गए और रामचंद्र जी जो है चौथ मल के भी वारिस रहे और रामदयाल जी की भी वारिस रहे अच्छा और उधर वो राम जी भी चले गए थे इसे उनके बारिश का कोई सवाल ही नहीं रहा रामचंद्र जी के वापस में स्वयं मौजूद मुश्किल एक ही लड़का और मेरे भी एक बच्चा है कल्याण कल्याण से नौ साल का वो तो तो नौ वर्ष और परिवार में जलाल जी का आपने बता दिया चौथ मल्जाब का भी बता दिया और साफरा खानदान भी बस वो दो ही रह गए अच्छा चारों भाई हैं चारों अब ये जो भिलवाड़े के अंदर जो रही आ, परंपरा, जिन्होंने भी पढ़ की परंपरा को आपके घर के संपर्क के कारण जिनके आ, पास रही उन लोगों में से कौन रहे उन लोगों में से नाथू जी और कोका लाल जी कला जी के था मोहन वो बड़ा बनाना सीखा नहीं और वो भी शांत हो गए उसके कोई औलाद नहीं नाथू जी के कल्याण जी एक ही लड़के थे तो वो अभी मौजूद कल्याण मल जी के तीन लड़के हैं मूलचंद के दो बच्चे हैं बनवारी दोनों पढ़ते हैं पढ़तेज के तीन बच्चे हैं नंदकिशोर कन्यालाल एक बच्चे का नाम कोई बात नहीं बालू के दो बच्चे हैं बड़े का नाम जगदीश है छोटे का ये सब लोग पढ़ का काम कर रहे हैं अभी पढ़ का काम करने में तो बालू धनराज और मूलचंद नंदकिशोर ये चार लोग काम कर रहे हैं और कल्याण इधर जो शाहपुरा के परिवार में से उनमें सब बच्चे भी इस वक्त चारों ही काम कर रहे हैं जो है, वो भी सीख रहे हैं वो सीख ही रहा है दुर्गेश का बच्चा अब ये बच्चा है तो ये भी जैसे जोड़े हैं इनमें रंग भर रहे हैं मतलब दीवारें कालिंग करना है हाँ ये बात आज भी जो है करता रहता है वह ठीक है धीरे धीरे अब जैसे पढ़ का काम बाबू की पढ़ और बगड़ावतों की पढ़ इसका चित्रण का काम तो संबंधित रहा भूपों से जिसका संबंध राजकाज से नहीं रहा रामदला और माता जी की पढ़ इस दौरान की अगर अपन बात छोड़ दें तो जैसे सन सैतालीस के पूर्व अधिकांश तय काम आपके पास किन का रहता था रामदला और काबू के पर ज्यादा बना देवदारण की पर बहुत कम बन क्यों इसके भूपे बहुत कम मात्रा में है एक तो इसके भूपे गुजर जाति में और कुछ बाई जाति में और एक जयपुर के पास लदाणा फागी यहाँ मावत लोग बाँचते हैं महावत लोग बस उसी एरिए में हैं बस लदी वो, वो क्या फागी लदाड़ा वगैरह उसी साइड में एक राजपूत भाषा है बाकी इसे थोड़े परिवार बाँचते हैं इससे अरे दूसरी बात है महंगी पड़ती है अच्छा देवनारायण की पड़की बनाने में थोड़ा सा परिश्रम भी होता है कि भोपा घर की नहीं बनवाता भोपे को बुजुर्ग लोग देवरे के नाम से देते हैं वही बनवाते हैं गांव के पंची वो सबसे पहले हर साल उसके यहाँ देवरे पर पड़क खुलेगी उसके बाद फिर वो दूसरी जगह जाएगी और उनमें सीमाएँ भी ऐसी वो पड़क ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है क्योंकि वो देव सोते हैं बंद कर देते हैं देव उठते हैं और चालू कर देते हैं जैसे कार्तिक शुक्ला एकादशी से चालू करेंगे तो यहाँ होली रुकते ही वो बंद कर देंगे क्योंकि इस महीने को अपवित्र मानते हैं होली रुपने से होली मंगलने तकलने मंगलने और होली मंगलने के बाद वापस वो शुरू कर देंगे फिर अषाढ़ शुक्ला एकादशी तक वो बराबर बाँचेंगे फिर बंद कर देंगे फिर वो पड़ों को भी नहीं खोलेंगे पड़ घर में नहीं रखते हैं मंदिर में रखते हैं और बाबू की के ऊपर ये नहीं है बाबू जी के तो कभी भी बनाओ और कभी भी बाँचो और इसकी जाति भी ज़्यादा लंबी चूड़ी है और इसके मानने वाले भी ज़्यादा है क्योंकि वो बुजुर्ग ही मानते हैं देवनारायण की पड़े को इसलिए वह वो कभी चलती है हमने ये भी देखा कि देव नारायण की पढ़ को दीवारों पे चित्रित कराने का भी चलता रहा काम काम चला देवरों में देवरों में, में।, में। आपको कौन कौन से देवरे ध्यान में हैं कि जहाँ पे आपके परिवार या पढ़ पर चित्रण करने वाले लोगों ने जहाँ पे ऐसे चित्र बनाए एक तो कायड़ा कायड़ा है यहाँ से सापरा के पास ही सापरा से आठ माइल दूर है वहाँ पे भी है साबरा में है बिलवाड़े में भी देवरे में है और ये इधर देवदा के देवरे में है देवता देवता हैं यहाँ के आसपास है अच्छा। जहाँ पर वो देवनारायण ने वो बाला रोक करके जो पानी निकाला था तो वहाँ एक देवरा वहाँ है एक इधर एक लाम्बिया के पास एक छोटा सा देवरा है वहाँ पे है ही देवरों में है वैसे ही। लेकिन किए हुए किस वक्त के हैं यानी करने वाले लोगों में से खास है? जैसे है रामचंद्र जी।, जी है, राम जी है और धुली जी ने भी काम किया है एक देवरे में इनका अभी एक साबरा में एक देवरे में धूली राम जी का जो तालाब के पास जो आया हुआ जो वो पक्की बात है धूली जी का है बिल्कुल यहाँ पर भी चौथ मंजिल के आती की एक दीवार जो है पहले क्या है कि दीवारों को जो है संधला बाद में घुटे करके बनाते उसमें तीन ही रंग लगते थे एक तो अरमज काला और ब्लू एक बात अपने रंगों की बात में भूल गए काला रंग को तैयार कैसे करते हैं काले रंग को काजल से मीठे तेल का काजल पारते हैं उस काजल में खेरे गुंद बीजा बोल और कत्था ये चारों चीजें मिला करके उसको धूप में रख देते हैं और गोरते रहते हैं गौरते रहते हैं जब वो काजल बिल्कुल बच जाएगा काजल की कोई तरता नहीं काजल पानी में बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलता है इसीलिए उसको खूब गोरते रहते हैं गाढ़े गाढ़े रोज़ धूप में पड़ा रहता है उसके वो पेड़ धूप से वो पेपरी आ जाती है फिर उसको बोड़ते हैं इस तरह से गोरते गोरते वो जब काजल एक हो जाएगा दस पंद्रह रोज तक इस तरह से धूप में गुटी होगी उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे पानी डाल करके फिर उसको भाई ऐसा लिखने आ जाता उसके बाद उसको एक कपड़े में छान लेते हैं एक बार दो बार बिल्कुल साफ हो गया तो बेटी उसके बाद उसको अब रामदला की अब से कौन लोग ले जाते रहे मारवाड़ की तरफ बाबू जी के भोपे नायक तो याथोरी कहलाते मारवाड़ की तरफ हाँ। रामदला नहीं चलता है हाँ। रामदला चलता है तो में। अच्छा एक एमपे में और एक मथुरा पट्टी में तो मथुरा पट्टी के रामदले अलग बनते हैं वो सात आदि का बनता है और ये इधर के पांच आदि के बनते हैं उसमें क्योंकि वो द्वारका का वो थोड़ा सा कृष्ण की लीला का काम ज्यादा बताना पड़ता है इसलिए वो फर्क फर्क कलम में कोई फर फर्क नहीं पड़ो कलम में तो अलग अलग आदमी की अलग अलग कलम हो जाती है शैली में मतलब कोई तो फर्क अच्छा ये जो आप अगर हम ये अगर मान लें कि यही नायक बात कहते थे जैसे अभी आप जब आए थे उदयपुर अपन मिले मिलेदम तो वहाँ पे एक पढ़ बाँच रहा था कि जो उदयपुर के पास ही बसा हुआ है उससे मैंने पूछा भाई उसकी रिश्तेदारी किस तरफ है तो उसने बताया भाई उसकी रिश्तेदारी दरियावत की तरफ है और वहाँ पर पढ़ बाँची जाती है उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी रिश्तेदारी मगरे से नीचे उतर के मतलब देसूरी से नीचे उतर के तुम्हारी कोई रिश्तेदारी होती है कि नहीं होती हमारी रिश्तेदारी इधर नहीं होती है अब हो सकता है उसने है। वो जानता नहीं है वो तो उससे मैंने भी, भी बातचीत की थी, इह, थी। वो इतना होशियार नहीं इतना जानकार भी नहीं वो पढ़े भी इतना जानता भी है ठीक है वो तो एक काम तक होगा ज़्यादा याद नहीं तो ये जो इस इलाके के भूखे कभी आपके पास आते रहे में आपको क्या फर्क है? उनकी गाने की में, आवाज में राग में बहुत अंदर तो आप जैसे कोटा साइड की गाएंगे वो उनकी राग में अलग है मारवाड़ का गाय उसकी राग अलग है अपने मेवाड़ पट्टी का गाय उसकी राग अलग है कुछ तो हाका ज्यादा लगा करके गाते हैं। अच्छा जैसे अपने इधर में आदमी औरत दोनों साथ गाते हैं। जैसलमेर नाली पंचभद्रा बालोत्रा इधर जो है बाड़मेर की तरफ इधर जो है दोनों आदमी मिलकर के गाते हैं। ठीक है औरत नहीं गाती खाती नहीं खाती इस तरह से अलग अलग नियम है और जैसे अभी इधर कोटा साइड में इधर जो है ये बाबू को वो भी जो की पड़े रहे हैं ये भी सही है और दो चार होशियार भी है अच्छे सही है मेरे पास भी आए हुए हैं देखे कोई बड़े बड़ा के ले लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पुरानी पड़े खरीदनी शुरू की वो अभी इधर मेवाड़ के इस इलाके से चीज़ें नहीं खरीद के लाएं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि इस इलाके में बोपे बैठे हैं कोटा से आगे ये जो बिलासपुर साइड में अकलेरा वगैरह उस में आगे जो है, में, उदर, उदर है, भी है भोपाल उधर उधर कुछ बड़े पुरानी भी बहुत है उधर तो वो लोग पढ़े पहुँचते भी कम है क्योंकि एक तो उनके पास पढ़े पहुँचती भी कम है क्योंकि वो यहाँ तक आते हुए भी घबराते हैं अगर उनके पास पढ़े हो जब तो वो भी वो एक पाउडर वगैरह वो खरीदने का व्यापार ज्यादा करने लगते हैं पढ़े उनके उपलब्ध नहीं होने से और जिनके पास पुरानी है वो भी नहीं है कि फिर खांसी लाएंगे गुजरों में देवनारायण मतलब देवनारायण की पढ़ बाँचने वालों में अधिकांश कितने परसेंट गुजर होंगे आप ये नान की बड़े भाषे में पचहत्तर परसेंट गुजर है पचहत्तर बोपे मतलब बड़ाई और ये नहीं है ये बड़ा ही में आ गया अच्छा एक दो चमार भी हो सकते हैं और कुमार भी उसी में आ गए कुम्हार तो केवल यही है जयपुर वाटी में ही है पर अब जैसे कि आपको बताऊँ कि जैसे आसिन बदनौर हाँ। इसके इलाके के आस जितने सब बड़ा ही रहे हैं हाँ इधर बड़ा है अदर मावली की तरफ सब बड़ाई हाँ बाँच, बाँच रहे हैं उधर बूंदी साइड में बड़ा इस एरिया में, ना, हाँ। में गुजरों की बहुत पड़े है गुजरों की बहुत पड़े हैं लेकिन पड़ बाँचने वाला तो बात एक गुजर परिवार मिला चामुंडिया के अंदर मिला तो कुमार मिला लाम्बिया के अंदर मिले तो कुमार मिले जयपुर की तरफ वो मिले हमको उधर कोई गुजर परिवार का नहीं मिला गणेश में सात पड़े उठती है ये सावर कटियाली में सात बड़े उठती है, है। गुजरों में है। और ये जावड़ा महाराणा यहाँ में गुजरों की पड़े उठती है नागौर के पास है क्या गांव है वहाँ गुजरों की पड़े नागौर के गांव का नाम बता सकते हैं वो बहुत जरूरी चीज है मुझे नाम याद थोड़ा सा फिर टिकट जावड़ा महाराणा भी करीब चार पाँच साल पहले ही थी नागौर वाले बोपे आपके पास जब भी आए हों तो उनके जंतर भी कभी साथ लाए क्या वो साथ? नहीं। साथूर आने वाले जंतर तो लाने में दिक्कत नहीं, नहीं।, नहीं कभी नहीं तो आपको अगर बाद में भी याद आ जाए तो आप जो करा इस बारे के अंदर थोड़ा बताइएगा की मतलब इन पेंटिंग्स के अलावा कौन कौन सा काम रहा हाथ में हमारे खानदान के हाँ। राजा लोगों के पोर्ट्रेट बनाना सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा चलते हैं उसमें कई राग मालाओं पर है बारह मासे पर है इस तरह के चित्र भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते ज़्य। हैं और जैसे ये त्यौहार है अपने तीज होली घंघूर रक्षाबंधन इसके ऊपर भी जो दर्शनी चित्र बनते हैं वो भी काफ़ी बने हैं और एक पंचांग बनता है जिसमें जो है उसके ऊपर ही ऊपर जो नवग्रह वगैरह ये इस तरह से वो बनते हैं और शादी विवाह के गणेश जी पा, के पाठे वगैरह पाठे किन किन चीज़ों के बनाते रहे पाठे गणेश जी के बनते हैं लक्ष्मी के बनते हैं श्रवण के बनते हैं एक वो बच्चे बच्चे होते हैं जब जो है साठी पेड़े बोलते हैं वो बनते हैं एक कपड़े पर पग बनते हैं बच्चे के ननिल भेजने के लिए और सगस जी के सगश जी के तेजा जी के देव जी के इन सब के भी पानी बनते हैं पाठे बनते हैं रेबारी के माता जी के रेबारी क्या रेबारी एक ऊँट पर सवार होता है उसके हाथ में एक गेडियन हुआ इस तरह से ये ये उसका शस्त्र होता है आज भी जहाँ ये रेबारी का स्थानक होगा वहाँ इसी तरह का वो एक लकड़ी का गेडिया जो है वो रखते हैं उससे वो जो है तो जैसे साकल से से वगैरह देते हैं ना उस तरह से वो, वो, वो गेडिया रखता है नाम से है वैसे रत्ना रेबारी कह के पूछते है हाँ इसके भी बोपे है कोई अलग से इसके कोई बोफे तो ये जो भाव बनाते हैं माता जी के जो नवरात्रि में जो भाव बनाते हैं ना वो गुरे बांध करके वही लोग बनाते हैं इसका किसी को रेबारी का आता है किसी को बेरोजी का आता है किसी को सगशी आते हैं वो विवाह के दौरान में घरों के दीवारों पर चित्रण करने का काम रहा था के अंदर लोगों के घरों की पर दीवार के ऊपर काम करना का रहा करवा चौथ पर करवा चौथ पे और नागपंचमी पर नागपंचमी पर और कौन से त्यौहार जिसमें घर पर जाके घर के घर के, के, के अंदर की दीवार पे काम करना पड़ता है। अंदर की दीवार में तो एक तो शादी में करते ही हैं मंडप वगैरह में है गणेशी की वो डोलडे वगैरह में वेदी वगैरह में ये लिए ग और पर, माया माया हाँ माया वगैरह वो आ गया गणेशी वगैरह आ गया वो माया का काम है। और त्यौहार में गंगौर पर जाते हैं करवा चौथ पर करवा करवाचौ पर क्या चीज़ बनती है करवा चौथ पर वो एक सात बहने बनती है सात भो जाए और एक उनकी ननद होती है तो उसके सी लगा देते हैं वो ननद सी पर चढ़ जाती है फिर उसको चांद दिखाते हैं जिसके छाड़नी का तो चांद दिखाते हैं वो बहुत जल्दी लग गई और कासी की थाली का उसको जो है मतलब चांद छाननी बता दी वो तारे और कासी की थाली का चांद इस तरह से करके उसका टाइम चुका देते हैं ताकि वो जल्दी खाना खा ले जल्दी बहु मिल गए हाँ तो वो साथ ही औरतें होती हैं उनके पास सबके पास करवे होते हैं और नीचे वो जो है उसका पति मर जाता है फिर इससे क्योंकि तो मृत उसका खंडित हो जाता है इसलिए फिर वो वापस उसके सामने कि चौथ माता की मूर्ति बना देते हैं और वो अपने पति का सिर जो है गोद में ले के बैठ जाती है ये करवा चढ़ती है ये चित्रित होता है ये घर के अंदर पाने मतलब अपने घर पे बना करके देने देने का काम अच्छा जो ग्रह वगैरह जो बनाते थे वो आप जो ज्योतिषी और पंडित जो होते थे, थे ब्राह्मण वो जो जन्मपत्री वगैरह या जो वर्षफल वगैरह लिखते थे उन वर्षफल की को इलेस्ट्रेट करके उनको दे देते अगला काम वो लोग करते थे अब ये बताइए कि ये काम केवल आप ही लोग करते थे आप ही का परिवार तो आप सभी जगह कर लेता था ये तो नहीं सम्भव सभी काम कर लेते और कौन लोग इस तरह का काम किया करते थे ये तो बड़ी जानकारी नहीं है दूसरे लोगों का तो लोग मान लीजिए पूर्व भिलवाड़ा माली जो उदयपुर के अंदर जैसे यही काम कौन कर लेते ये सलावट लोग करते हैं सलावट लोग कर सलावट लोग भी करते हैं और जयपुर साइड में तो सब कुभावत ही काम करते हैं मकराना और ये कोमा होता है तमाम तो। अब जैसे हमारे इलाके के अंदर इस किस्म का काम दीवारों को पर राजा घोड़े वगैरह बनाना करना गनभौर का बनाना करना बुरूंदा बिलाड़ा और इस तरफ मन पता लगाए तो लखारे कर लखारे कुछ ही इलाकों में लखारे भी करते हैं इधर बूंदी साइड में भी लखारे करते हैं बूंदी साइड में भी लखारे, लखारे करते हैं और बूंदी साइड में कोटा में इधर हमारे वाले करते हैं आपकी रिश्तेदारी है उधर भी कोटा में हमारे सहकोती है वो यही काम करते हैं मगर वो फर पेंटिंग नहीं करते वो मंदिरों में है या दीवारों पर आते घोड़े वगैरह है ये गणेश जी के पाठे वगैरह पंचांग ये वगैरह वो सारा काम करते हैं शायद पर पेंटिंग के अलावा पर पेंटिंग वो नहीं करते बाकी दूसरा सारा काम वो लोग करते हैं जैसे आप का मतलब क्या कहेंगे जिसको बोत क्या रहता है जोशी गोत्र क्या होगा जोशी तो जनरल नाम है गोत्र जोशी जैसे मान लीजिए कि मैं जाति, जाति छिपा है जैसे आप होशवार है, ना, ना, है अच्छा जैसे आप कोठारी हैं तो वो आपका गोत्र हो गया तो इस तरह से गोत्र हमारा उसमें जोशी है गोत्र जोशी, जोशी, है, जोशी है और नखा कहेंगे मतलब नख छिपा है अच्छा बड़ा ग्रुप जो है वो तो छिपा का छिपा उसके अंदर ये जो जोशी गोत्र और कौन से कौन से गोत्र है शिपो में शिपों में तो कई गोते, मतलब इतने नागर है पांडिया है बगेरवाल है उदयवाड़ है कांकरवाल है डिग्गीवाल है मालीवाल है